पैंगलो पैंगलोपनिषद तृतीयोध्या अथ है पैंगल प्रयाज्ञवल महावाक्य विवरण अन्ब्रूहित इसके पश्चात पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क से कहा मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइए स होवाच याज्ञवस्तत्वसीधान्यामसी तुम हो तुम वह हो तदसी तुम ब्रह्म हो ब्रह्मासि मैं ब्रह्म हो अहम ब्रह्मास्मी ये महावाक्य हैं जिन पर अनुसंधान अर्थात विचार करना चाहिए तत्र त्र पारोख्य सबल सर्ववादी लक्षण मोपाधि सच्चिदनंदो जगदवाच्योति स एवांतक सनबोधोस्मयावल पदवाच्योति पर मायाविद्ये मिहाय तत्व पद लक्ष्यम प्रत्यकिन ब्रह्म तत्व से युक्त माया की उपाधि से युक्त रूप जगत योनि अर्थात मूल कारण रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है वही ईश्वर अंतकरण की उपाधि के, के कारण भिन्नता का बोध होने से तव पद का आलंबन लेकर प्रकट किया जाता है ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है इनका परित्याग कर देने से तत् और तव पदों का लक्ष्य आशय उस ब्रह्म में है जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है तत्वसित्य हम ब्रह्मास्मृतिवाक्यार्थ विचार श्रवणाधान भवति भवती श्रवण मनन निर्विचीचे थे भवति ध्या विहाय निभात स्थित दीपवध्येयोचर चित्म सभवती तत्वमसी और अहम ब्रह्माष्टमी इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता कर है श्रवण किए हुए विषय के अर्थों का एकांत में अनुसंधान करना मनन कहलाता कर है श्रवण और मनन द्वारा निर्णित अर्थरूप वस्तु में एकाग्रता पूर्वक चित्त का स्थापन निधिध्यासन कहलाता है जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायुरहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय में स्थिर हो जाती है तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं तद न्य महात्मगोचरा वृत्त समुत्थिता आ अज्ञाता स्मरणादनुमीयते संसारे संता कर्मकोटिला त्यास्रश सदा मृताधारा वर्ष तोग विद्वा सधिधर्मेघं प्राहुरा वासनाजा निशेसम अमुना प्रलालाते कर्मस पुण्यपापे स मूलोन्मूल परी कलामकद्वाक्यम अप्रतिबद्धा परात्कार प्रसूयते भवति उसमें उस अवस्था में आत्मगोचर वृत्तियाँ उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं जो स्मरण के द्वारा अनुमानित होती है अर्थात जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विरष्ट हो जाते हैं इसके पश्चात अभ्यास पटुता अर्थात परिपक्वता प्राप्त हो जाने पर सतत सहस्त्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है इसीलिए योग ज्ञाता समाधि को धर्म में कहते हैं इसके माध्यम से संपूर्ण वासना जाल निश्चय समाप्त हो जाता है तथा पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संचित कर्म समूल विरष्ट हो जाते हैं यह स्थिति प्राप्त होने पर प्राक पहले जो तत्वी महावाक्य का आशय परोक्ष रूप से विदित होता था वही अब हस्तामलक अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तब योगी जीवन मुक्त हो जाता है ई सह पंचीकृतभूता कार्य कर्तशो कामयत ब्रह्मांड त्रितलोकाच कारण प्रापय्वा तत सूक्ष्म कर्मेन्द्रिया प्राणच्ञ्यंतकुष्ट चैकीकृत सर्वाणी भौति का कारण भूतपंचके संज्य भूमि जले जल वहीं वन्ही वहीं महद्यक्ते वायुकाशेहंकारे चाहंकार क्रमेण मदीयसे विसंगीरण्य गर्भेश उपाधि परमात्मा लियंते ईश्वर ने पंचीकृत भूतों का पुनः अपचीकरण करने को क्रम कामना की अतः उसने ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत लोकों को कार्य रूप से पुनः कारण रूप प्राप्त करा दिया इसके बाद उसने सूक्ष्म अंग कर्मेंद्रियों प्राणों ज्ञानेन्द्रियों और अंतकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक-एक एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके धूमि को जल में जल को अग्नि में अग्नि को वायु में वायु को आकाश में आकाश को अहंकार में अहंकार को महत निराट में विराट को अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया इस प्रकार विराट हिरण्य और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं संभव कर्म पंचीतमहाभूतसंभव स्थूल देह कर्मचया तत्कर्म पिपाक तो पंचीकरण प्राप्त सूक्ष्मी भूत कारण्य तत्ण कूटस्थे प्रत्यगात्मी विश्वत प्राजा श्वाशोपाधिलया प्रत्यगात्मकते पंचीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित और संचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह कर्मों के क्षय हो जाने तथा सत्कर्मों के परिपाक होने से अपंजीकृत हो जाती है वह देह सूक्ष्म से एकीभूत होकर कारण रूप को प्राप्त होकर अंत में उस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रतिगात्मा में विलीन हो जाती है फिर वह विश्व तेजस और प्राग्ञ की भी अपनी अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रतिगात्मा में विलीन हो जाते हैं भवति ज्ञाना दरमात्मी लील त्रमण साम भूप्वा तत्व पदक्यम तदा क्या तथो मेघापाय सुलिब्बात्म विर्भवती अंड अर्थात ब्रह्मांड अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग् में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है इस प्रकार ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्म में रत पुरुष को समाहित चित अर्थात ब्रह्म में चित्त को समाहित करके होकर सदैव तत् और तवम पदों के साथ एक्य करते रहना चाहिए इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने लगता है जिस प्रकार मेघों के छट जाने से अंशुमान सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है ध्यामस्थमात्म कलशातर दीपवत अंगुष्ठ मात्र अधूम ज्योतिपक प्रकाशयंत अंतस्थम ध्यात ध्यानास्ते मुन चाशुक्रामृते जीवन्मुक्त विज्ञे स धन्यवाद त्यक्त स्वतेह कालमसात्ते विस्यतेह मुक्त पवनोस्पंदताव कलश के अंदर स्थित दीपक के शरीर में स्थित हृदय कमल के मध्य स्थित धूम रहित ज्योति स्वरूप, अंगुष्ठ परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि प्रांत में स्थित युक्त कूटस्थ अव्यय आत्मा का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी करता है वह जीवन मुक्त है धन्य है कृतकृत्य है ऐसा मानना चाहिए जीवन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति को छोड़कर वह इस शरीर का पर्याग करके अधेह और मुक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार पवन स्पंदन रहित हो जाता है अर्थात पवन का प्रवाह बंद हो जाता है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथारथम्यम गंधवचयत अनाद्यन महता परम ध्रुव तदेवश्यम निरामय तत्प्चा वह अशब्द अरूप अरस और अगंधवत होकर अगंधवत्कर अभ्यय अनादिअत महस्य धिपरे ध्रुव निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बजता है